सारे गामा कारवा मिनी भक्ति गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें सारे वेद उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें तो उसका सार ही भगवत गीता है इस सब में जो सार है वो है ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष सन्यास योग के रूप में मैं शैलेन्द्र भारती भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूं जय श्री कृष्ण संया महाबाहो तमिछा त्याग से चुषिकेश पृथक्केश निषूदन अर्जुन कहते हैं हे महाबाहो हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग हैं। कैसे अलग हैं? यही अर्जुन जानना चाहता है युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण ये श्रृंखला शुरू हुई थी अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल थे अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी हैं। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है श्री भगवानुवाच काम्याम करमणान्यासम सं कवयद सर्व कर्म फल त्यागम प्रयागम विचक्षण कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना विवाह करना धन कमाना आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं कर्मों के फल के त्याग से यह मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है दोस्तों एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही सन्यास है और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है त्याज दोष वित्ये के कर्म प्रानीषेण यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्य चा पर कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य हैं मतलब कोई भी कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है ऐसी हालत में तो फिर सन्यास ही एक उपाय बचता है जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है यज्ञ दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने लायक नहीं निश्चय शुणो में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्र की त्याग और संन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है कृष्ण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 त्याग के भी तीन भेद होते हैं इन तीन प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्य में वत् यज्ञोदान तपश्च पावनानी मनीषिणाम कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए बल्कि ये तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य हैं। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ दान और तप करते हैं तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है अलग विद्वानों के अलग मतों में से कृष्ण सही बात को बताते हुए कहते हैं यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए एतान्गम त्यक्तानी चर्तव्याति में पार्थ निश्चित मत यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं लेकिन कृष्ण साथ में यह भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों वो ही हम सब के लिए संभव भी है कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं नियतस्य नियतु सं कर्मणो नोपद्य मोहात्स्य परित्याग मस परिकीर्ति कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं जो निर्धारित हैं जैसे कि यज्ञ ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं जो कर्म निषिद्ध हैं या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं उनको त्याग देना चाहिए लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए जब किसी मोह के चलते हुए हम अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर, अगर आप अपने कर्तव्य को कर्म को छोड़ देते हैं तो वो तामस त्याग माना जाएगा दुःख मित्य यम काय क्लेश भज त्यजेत सकृसम त्यागम न्याग फलम लभेत अपने कर्म करना कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वो सब दुख रूप ही है और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो यह राजस्ग माना जाएगा ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है कभी कुछ त्याग करके देखिएगा आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो राजस्त्याग है कार्य मित्य यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त फलम च्याग सात्विको मत शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही निर्धारित कर्म या नियत कर्म माना जाता है ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है कर्म को कर्तव्य समझ करने के भाव से उसकी आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है सात्विक त्याग में एक खास बात है और इसीलिए यह तामसिक और राजसिक कर्मों से बिल्कुल अलग है इसमें कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग है यही वो त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान, उसमें लिप्त नहीं होता उसके फल से बंधता नहीं उसकी आसक्ति में फंसता नहीं तो इससे उसका अंतकरण पवित्र होता है इसलिए सात्विक त्याग श्रेष्ठ है न देश्य कुशल कर्म कुशले नानुषते त्यागी सत्वसिष्टो मेधावी छिन्न संशय दोस्तों जो कर्म शास्त्र ने ओके कर दिए हैं उन्हें नियत कर्म कहते हैं या फिर कुशल कर्म लेकिन जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो कर्म कल्याणकारी नहीं होते उससे कल्याण यानी कि किसी का भला नहीं होता ऐसे कर्मों को अकुशल कर्म कहा जाता है कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है दोस्तों क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा लेकिन साथ में ही अकुशल से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना यही बात कृष्ण कह रहे हैं नहि देह नृताश त्यक्तुम कर्म्य यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीय जो भी शरीरधारी हैं यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं आपके कर्म आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है बाकी कुछ नहीं त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं अनिष्ट मिष्ट कर्मणः च्रिविधम कर्मण फल भगवत्यागी न तु संसिना क्वचि जो सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है अच्छा बुरा या फिर मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है वो ही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है उसी को परम धाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध सन्यास कहते हैं गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों तो वो सन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है पंचैतानी महाबाहो कारणानि निबोधमे सांखे सांख्ये कृतांत सिद्धये सिद्ध अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच उपाय बता रहे हैं और ये पांच उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं वही कृष्ण बता रहे हैं अधिष्ठान तथा कर्ता करण पृथक विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचम पांच उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं पहला है अधिष्ठान यानी कि करने वाले का शरीर जहां इच्छा द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है दूसरा है कर्ता मतलब हमारा मन उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम चौथा है आधार यानी के साधन जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं और पांचवा है दैव ये पांच वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं शरीरवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्याय वीत पंचे तस् हेतव अधिष्ठान यानी शरीर कर्ता यानी मन इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है देव कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं पांच कारणों से करता है वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं लेकिन होते इन्हीं पांच कारणों से हैं अपने मन वाणी और शरीर से हम इन पांच कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं तत्व सती करता आत्मा केवलम तु यकृत बुद्धिवान न सपश्यति पश्यति दुर्मति सारे कर्म पांच कारणों की वजह से होते हैं लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है तो वो गलत समझते हैं आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है उसे आप कर्ता नहीं मान सकते जो बार बार जन्म लेता है अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आके और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है उसे दुर्बुद्धि कहते हैं ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता इसीलिए वह आत्मा को करता समझता है जो करता है भगवान करता है ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं ये ठीक नहीं आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती बताए गए पांच कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं यसे नाहत भावो बुद्धिर न लिप्यते इमलोक निबध्यते निबध्य सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं यह गलत है आप करता नहीं हैं जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं आता वो ही ज्ञानी होता है बाकी पुरुष नहीं जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती वो पुरुष ज्ञानी होता है ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी फल में आ सकती ही वो बंधन है जिससे सबको छूटना है और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदनां चोदना कर्म, कर्म करते कर्म संग्रह। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है यानी कि जानने वाला जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञे कहते हैं यानी कि जानने में आने वाली वस्तु ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण। और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया ये तीनों कर्म संग्रह हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं उसके बाद कर्ता करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं ज्ञान कर्म च कर्ता च्रिधव गुण भेदत प्रोच्य गुणसंख्या यथावण तान्यपि भूतेषु ये नैकम भाव्ययमीक्षते अविभक्त विभक्तु तज्ञान वेदि सात्विक जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान कर्म और कर्ता इन गुणों के तीन तीन प्रकार कहे गए हैं ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है दोस्तों ये ज्ञान की सबसे परिपक्व सबसे मेच्योर्ड अवस्था है सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है कौन से गुण वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में चाहे वो जीव हो या जीव हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है पृथक यम नाना नानाभावान पृथक विधान वे सर्वेशु भूतेशु तम वे राजम ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सब को अलग अलग देखता है अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है तो हम सब एक ही हुए ये अच्छा मनुष्य है और वो बुरा जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है यु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सकमहतुकम अतत्वादल पंच तत्ताम समुदारित जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं वो सबसे बुरा ज्ञान है जो ये समझता है कि यह आत्मा या शरीर बस इतना ही है इससे परे कुछ भी नहीं वो ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता वो ज्ञान किसी काम का नहीं तामस है वो ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है जिसमें ना युक्ति होती है और ना ही कोई तत्व नियतम संग रहित राग द्वेश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 वह सात्विक कहा जाता है कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में यानी कि कर्ता में अभिमान नहीं होना चाहिए कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं आप नहीं मैंने यह किया है इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्रानुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है यु कामे सुना कर्म साहंकार पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है नियत है और निर्धारित भी है जैसा कि कृष्ण कहते हैं लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और यह कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है कर्म तो यह पुरुष भी वो ही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है फल की इच्छा है इसीलिए यह कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा अनुबंधम मनविक्षच हिंसा मनवेक्ष मोहादारभ्य कर्म यत्ताम समुच्च ते बि सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है वो कर्म तामसिक माना जाता है तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं इसलिए दोस्तों अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है मुख्य संगो सात्विक उच्चते कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं कर्ता यानी कि करने वाला सबसे पहले सात्विक कर्ता जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता वो करता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी ऐसा करता सात्विक माना जाता है सात्विक करता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है ऐसे करता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना ना खुश और ना ही दुखी सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है बिना डींगे हांके और बिना खुश और दुखी हुए रागी कर्म फल प्रेप लुब्धो हिंसात्म को हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तिता जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है वो राजसिक कर्ता माना जाता है राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ वो सब कुछ लालच में आके करता है दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है वो राजसिक कहलाता है जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है तो या तो खुशी होती है या दुख और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है आयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैषिक विषादी दीर्घ सूत्री तामस उचते अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को जैसा कि नाम से समझ में आता है तामसिक करता यानी कि नाश करने वाला जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है मतलब कि ठीक नहीं है जिसमें शिक्षा की कमी है जो घमंडी और धूर्त है वो ही तामसिक करता माना जाता है तामसिक करता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है दोस्तों ऐसा करता शोक करने वाला एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पे टालता है और बस टालता ही जाता है खुद को देखिए अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से करता है बुद्धि भेदम धृत्य गुणतस्त्रिविधम श्रोणु प्रोच मानम शेषेण पृथक न धनंजय ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी बुद्धि तो आप जानते ही हैं जिससे कि आप लोग सोचते हैं समझ को ग्रहण करते हैं और धृति यानी कि धारण करने की शक्ति खुद को रोकने की शक्ति बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है जब आप खुद को रोक सकेंगे अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा या फिर जब विचार आ गया तब उसको अमल में लाने के लिए इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या भये बंधम मोक्षम चया वेती बुद्ध सा पार्थ सात्विकी इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है वो सात्विक है प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है उनके यथार्थ को जानती है वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है यया धर्मम धर्मम च कार्यम चा कार्यमें व प्रजाति बुद्धि सा पार्थ राज जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती वो बुद्धि राजसी कहलाती है शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं वो धर्म होता है और जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म होता है बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती संदेह में रहती है वो राजसी होती है इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती जो बुद्धि आपको यह बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है कर्तव्य है और जो जीवन को बंधन में डाल दे वह अधर्म है बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है अधर्मम धर्म मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थतामसी जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है उल्टा करने को कहती है वो तामसिक होती है तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है मतलब सच को राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है धृत्याय याधारे प्राण प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती वह अव्याभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है युधर्म कामार्थान धत्या धार यतेजुन संगलाकांक्षी धृति सा पार्थ बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वो धारण शक्ति राजसी होती है दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा यहां कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता बल्कि वो तो और बंधना चाहता है राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि का सुख ही सबसे बड़ा सुख है यपनम भयम् शोकम विषाद मदमेव न वि मुंंचती दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसी कितने ही लोग होते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं दोस्तों दुष्ट विलन अलग अलग नामों से बुलाते हैं उनको उनके बारे में कृष्ण कहते हैं हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है अब समझिए दोस्तों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं क्योंकि उसकी शक्ति ही तामसिक है नींद शक चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है जो इनके अधीन है वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा सुखम धनी शुणु मे भरत अभ्यास्रमते युखा चगछति यद्रेषमी पिणा परिणामे मृतपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम दोस्तों इन दो श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं उसके प्रकार बता रहे हैं जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था नहीं लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन उसका ध्यान सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता विष लगता है पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह लेकिन बाद में यही भगवान का भजन उसका ध्यान अमृत हो जाता है जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है जो सुखों दुखों का अंत कर देता है ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विश्व के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है वह सुख सात्विक होता है संयोग्याद संयोग्यादत्त द्रे परिणामे परिणाम विषमी वत्सुखम जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत और जो दुखों का अंत करे वो सात्विक होता है और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख वो राजसिक होते हैं इन सुखों की पहचान है कि पहले पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं बड़ा आनंद आता है जब आप धन कमाते हैं नाम कमाते हैं फिर उस धन और नाम के लिए काम करते हैं लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है जब अर्जित किए हुए बल वीर बुद्ध धन उत्साह और परलोक का नाश होता है विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख के परिणाम को विष के तुल्य कहा गया है इसीलिए सुख राजस कहा गया है। अनुबंधे सुखम मोहन मात्म निद्राल प्रमादोत् समुदारितम निद्रा आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है बहुत आनंद आता है और शुरू में ही नहीं अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं ऐसा सुख तामसिक होता है जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है ऐसा निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है आलस तमोगुण का धर्म है आलसी मनुष्य बस टालता है कभी कुछ करता नहीं और इसी में उसे सुख मिलता है ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते उसमें भी उन्हें आलस आता है और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है इस तरह का सुख है तो विष लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है और उसी को तामसिक कहते हैं न तदस्ते पृथिव्या देवी देवेशुवा पुनः सत्व प्रकृति जैर्मुक्त यदि सैत्रिभिर्गुण ही सत रज और तम इन तीन गुणों में सब समाया है दोस्तों कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति का भेद बताया है अपने काम अपनी समझ अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्राण पर कर्माणि प्रविभक्ता स्वभाव प्रभवैर्गुण दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा और वो इसलिए जो कृष्ण ने कहा वो हमने कभी समझा ही नहीं और बस अपनी बनाई हुई रूढ़ियों में फंस के रह गए अब जरा ध्यान से सुनिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं आपका जो स्वभाव है उससे आपका कर्म होगा जैसा आपका कर्म होगा वैसी आपकी जाति होगी जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता दोस्तों आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के चार विभाग बांटे गए हैं ौचम क्षांतिरवे ज्ञान विज्ञान मस्ति ब्रह्म कर्म स्वभावज कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं जरा ध्यान देके के सुनिएगा अंतकरण का निग्रह करना यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अपने धर्म के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से शुद्ध रहना दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण है ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है मन इंद्रिय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 युद्धे चाप्य चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावच क्षात्रम कर्म अब जानिए कि क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं सबसे पहला गुण है शूरवीरता जो शूरवीर नहीं है जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज होना चाहिए धैर्य होना चाहिए अगर संयम नहीं होगा तो आप युद्ध में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे क्षत्रिय को चतुर भी होना पड़ेगा युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं होती कूटनीति का रणनीति का भी प्रयोग होता है क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए यह सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्या स्वभावज इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं खेती पालन, अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस जी हां दोस्तों सच्चा बिजनेस वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता बिजनेस में यह सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है जिसमें ज्ञान की कमी है जिसमें ज्ञान कम है वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है उसके लिए और कोई चारा नहीं अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिधि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विंदती आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है वो मनुष्य भागवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है यहां पर सीख यह है दोस्तों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं उसी में निरंतर लगे रहना है अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे मन वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे यतह यत प्रवृत्तिर्भूताम तक्यर्च सिद्धि विंदती मानव कृष्ण ये बता चुके हैं कि आपके गुणों के आधार पर आपके स्वाभाविक कर्म होते हैं और अगर अपने इन कर्मों का आप पालन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं दोस्तों जैसे बर्फ एक रूप है लेकिन असल में तो पानी है उसी तरह से यह पूरी दुनिया भी अलग अलग रूप में है लेकिन असल में तो ब्रह्म है उसी ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन वाणी शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्व अनुष्ठिता स्वभावनियतम कर्म कुरो किल विषम कौआ अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे आपको अपना कर्म करना है अपना धर्म निभाना है अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता आप जानते हैं आप दूसरे की नकल कब करते हैं जब आपको ईर्ष्या होती है तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं परंतु मित्रों ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती हर हालत में अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है सहजम कर्म कौनते यदोषम अभी न त्यजेत सर्वार दूषेण धूमे नाग्नि रेवावृता अगर आग होती है तो धुआं भी होता है उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए सहज कर्म वो ही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है स्वभाव क्या है जो आपके गुण से पैदा हुआ है अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है यह नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है या आपको उसके जैसा नहीं करना है सिर्फ अपना निज धर्म निज कर्म करना है और वो भी पूरी सच्चाई से असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैषकर्म्य सिद्धि परमा संनाधिग्छती सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला यानी कि बच्चे पत्नी दुनिया जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं जो इन के मोह से मुक्त हो चुका है वो जो स्प्रहा रहित है वो यानी कि जिसकी तृष्णा प्यास खत्म हो चुकी है अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं इसीलिए सन्यासी को रहित होना है और तीसरा जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है वो जो अपना अंतकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैषकर्म सिद्धि को प्राप्त होता है नैष्कर्म सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोते निबोध में समासे नैव कौंते या निष्ठा ज्ञान शया जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है उसी तरह से सिद्धि होती है जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे दोस्तों यही योग है और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैश कर्म सिद्धि इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है विशुद्धया युक्तो नियम्यच बुद्ध्याशुयाुक्त धृत्यात्म्य शब्द त्यक्तागदेशुस्वे लघ्वाशी यत्वाकायमानस। ध्यान योग ध्यानपो नि वैराग्यम सश्रिता अहंकारर्पम काम क्रोधम पिग्रह विमुच निर्म शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते एक सन्यासी के लिए नैषकर्म सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है यही कृष्ण समझा रहे हैं कर्मयोगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया उसका क्या उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है उसको हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए सन्यासी जिसे एकांत पसंद है जिसकी धारण शक्ति सात्विक है वो सन्यासी जिसने अपना अंतकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है जिसने अपनी मन वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है जिसने ऐसा वैराग्य या सन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार बल घमंड काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समु भूत मद भक्ति लभते पराम वो सांख्य योगी जो वैराग्य और सन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है उसके ध्यान से वो कभी विचलित नहीं होता ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है दोस्तों सांख्य योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भक्ति जिसमें तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता इसी पराभक्ति को ज्ञान की परा निष्ठा परम नैश कर्म सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है भक्त्याम अभिजाना याच्चास्मित तत्वत तम तत्व विशते तदनंतरम पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना हैं उनको वैसे ही जान लेता है कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है सर्वकर्माण्यपि सदा कुरो मद व्यपाश्रय मसाद वनोती शाश्वत सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है कर्म योगी का रास्ता आसान है क्योंकि वह कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है वो कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण ऐसा कर्म योगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है चेत सा सर्व कर्माणी मई संन्या मत पर बुद्धि योग मुश्रित्य मच्चित सततम भव कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए योग वो ही है जो दुखों का अंत करता है ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके मच्चित सर्वदुर्गा मत् प्रसादात अथ चित्र महांकार न श्रोष से विनक्ष से जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने धन संपत्ति कमाई मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय हैं कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मन मानी करते हैं अपने अलग भगवान को भजते हैं सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं यदंकार मनसे मिथ्यष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्व निक्ष्य हमारे गुण हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा अर्जुन क्षत्रिय है क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे नहीं कभी भी नहीं ये उसका अहंकार है जो उसे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा लेकिन ये मिथ्या है झूठ है सच अर्जुन का स्वभाव है जो उसे युद्ध करवाएगा स्वभाव जे न कौनते ये न कर्मणा कर तुम निछसी मोहात् करिष्य वशोपी अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं चाहे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं आप चाहें या ना चाहें वो कर्म तो आप करते ही हैं और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है यही आपका स्वधर्म भी होता है इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे वो गलत होता है मिथ्या होता है ईश्वर सर्वभूता हृदेशे जुर्न षति भ्राम यूतानी यंत्र आरूढ़ अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है दोस्तों कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर ब्रह्म उसी की माया है यह दुनिया हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है जो ब्रह्म है परमात्मा है और हमारे शरीर में वो आत्मा है अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों जब तक आप नहीं पहचानते इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है तमेव शर्व भाव न भारत तत्प्रसादात्ति स्थान प्राप्त कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए सब भाव जैसे कि लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति न डर न घमंड न लगा इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं परमेश्वर के आश्रम में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उस भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का ज्ञान गुहया तरम मया विम्रश्यदशेषेण यथे से तथा कुरु हे अर्जुन इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर दोस्तों कृष्ण सारथी हैं मार्गदर्शक है गुरु हैं और क्या करता है गुरु वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में युद्ध में भेज देता है उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर लेकिन सबसे खास बात जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वो अत्यंत ही गोपनीय है इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों अब अर्जुन जानते हैं और उसके साथ साथ हम भी सर्वगुहतम भूत शुणु मे पर वचह इष्टि मे दृढ़ वक्षा ते हिता मन्मनावक् मद्याजी ममस्कुर मे वैश्यसि ते प्रतिजाने जाने प्रियो कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था इसलिए कृष्ण उसका भला चाहते थे उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन कृष्ण कहते हैं हे hey अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है दोस्तों अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय था यह तो महाभारत की बात थी लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में उनकी गीता में विश्वास रख उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है उनका भक्त बनना है उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है र्वधर्मा परि त्यज मेकम शरण व्रज त्वा पेभ्यो मोक्षयिष्यामी माँ शुच अपना अहंकार अपने होने का भाव अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर बस अपने को कृष्ण की शरण में डाल देना है ऐसा ही कृष्ण कहते हैं अपने धर्मों को यानी कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कृष्ण को सौंपकर सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जाना है कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर दोस्तों जब आप कृष्ण की शरण में चले गए यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे ईदम तेना तपस्काय ना, ना भक्ताय कदाचन न चाशु चम यति बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती दोस्तों ऐसा ही कुछ कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं वे कहते हैं कि तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में तप रहित तो मनुष्य से नहीं कहना चाहिए ना उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं उसे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है और जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी मत कहना जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करे उसे क्या कृष्ण की महिमा बता के फायदा होगा जो कृष्ण को नहीं मानता उसे क्या गीता सुना के फायदा होगा बिल्कुल भी नहीं इसलिए ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके जिनमें समझ समझना हो और जो ये सुनना ही न चाहते हों, उनसे भगवत गीता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए यमम गुहियम मद भक्तेष्विधाती कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है यहां कहेगा से सिर्फ यह मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे दोस्तों यहां कहेगा से यह मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा न चमुष्यु कश्चिम प्रिय कृतम भविता न च में तस्मा धन्य प्रियतरो भुवि कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था इसलिए कि वो कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कही बात पर चलता था ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं दोस्तों जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा अधेश्यते चय इमं धर्म्यम संवाद मवयो ज्ञान येनाहम इष्ट श्यामित मे मति कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में गीता यानी कि हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगा ऐसा मेरा मत है गीता शास्त्र के पाठ की भी कितनी बड़ी महिमा है सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है और असल में यह सिर्फ पाठ नहीं है गीता को पढ़ने से जो ज्ञान की तरंग हमारे मस्तिष्क को आंदोलित करती है वो हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत है गीता का पाठ यज्ञ है और जिसका परिणाम ज्ञान है ज्ञान की प्राप्ति के बाद सब कुछ संभव है दोस्तों श्रद्धावान सूय शुणुयादपी यो नर सोपी मुक्त शुभालोकान्नुयात पुण्य कर्मण जो गीता का पाठ करता है इसे सुनाता है उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा और ये इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वह अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है अगर वो इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है यहां पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना वो कर्म करके हो सन्यास से हो या हरि गीता सुन के हो हर हालात में कृष्ण आपके साथ ही है कच्चिद्रुत पार्थ वकाग्रेण चेतसा कच्चिदोह प्रनस्ते धनंजय अर्जुन उच मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसाद्युत स्थिति गेह करीष्य वचन तव सबसे बड़े ज्ञान सबसे गोपनीय ज्ञान जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना था ऐसे ज्ञान को बांटने के बाद कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तूने ने एकाग्र चित्त से श्रवण किया हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा दोस्तों हमारे भारत की परंपरा थी स्मृति यानी कि अपनी याद से ज्ञान आगे बांटा जाता था इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें स्मृति प्राप्त हुई इस स्मृति से ज्ञान से उनका मोह नष्ट हुआ इसी मोह के चलते अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था लेकिन अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो युद्ध करने को तैयार हैं दर्पण पर से धूल हट गई है अब यथार्थ सच्चाई स्पष्ट है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं संजय वाच। वासुदे ह वासुदेवस्य से पार्थस्य महात्म संवाद मीम श्रौषम अद्भुत रोमहर्षण व्यासप्रद्रुतवाने तुह्य महम पर योगं योग योगेश्वरा कृष्णात्थयत स्वयं संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे संजय कहते हैं इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना जो परम गोपनीय था अब वो संजय की वजह से हम सब जान पाए दोस्तों सोचिए अगर संजय ये सब देख और सुन नहीं पाते तो क्या कभी गीता का ज्ञान हमें मिलता संजय कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं वो भी उनका असली स्वरूप जान चुके हैं योगेश्वर यानी कि जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिम अद्भुतम केशवाजुना यु ष्यामी च मुहुर्मुहु तच्च संस्मृत्य संस्मृत्यूपमत्यद्भुत हरे विस्मो मे राजन हृष्यामी पुनः पुनः संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं हे hey राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं जो संजय सुन चुके थे अब वो हमेशा के लिए उनके साथ था एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना इसी बात को बार बार सोचकर वो खुश हो रहे हैं दोस्तों आप ही सोचिए जिसने अभी अभी योग का सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं कृष्ण से सुना हो उसकी खुशी आखिर कैसे रुकेगी संजय के चित्त में महान आश्चर्य है यही वजह है उनके बार बार हर्षित होने की एक बार आप भी गीता के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी हर्ष से भर जाएंगे यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शेजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं हे राजन जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है संजय कह रहे हैं कि जहां भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे वहां पर सम्मान नीति और जीत का होना निश्चित है दोस्तों कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है तो दोस्तों इस अंतिम श्लोक के साथ वो संवाद खत्म होता है जिससे बड़ा संवाद कहीं भी दुनिया में कभी नहीं हुआ ज्ञान का ऐसा महासागर कभी भी ऐसे सिमट के नहीं आया है और ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं जिसके बाद कुछ भी नहीं और यह ज्ञान है कि ध्यान हमारा धनुष है इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है यानी कि हम सब अर्जुन हैं अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्यमान युद्ध करते रहना है तो लीजिए दोस्तों इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे विदा लेता हूं जय श्री कृष्ण